देवी भागवत नवम गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग नारद जी ने कहा वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका अब आप गंगा का विस्तृत प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए प्रभु सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के हिसाब से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उसे वहां जाना पड़ा पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूं। भगवान नारायण कहते हैं नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं मन को मुक्त करने वाली उनकी दो रानियां थीं वैदर्भी और सैभ्या उनकी पत्नी सैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा उनकी दूसरी पत्नी भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया पूरे सौ वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मास पिंड को साठ भागों में बांट दिया वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन सूर्य की प्रभा का मनोहरण कर लिया था परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी वे बेचारे घोर जंगल में चले गए तब अपने पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के कलेवा बन गए अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे भगीरथ भगवान के परम भक्त विद्वान श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले पुण्यवान तथा तपस्या की भगवान के उन्हें दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था उनकी दो भुजाएं थी वे हाथ में मुरली लिए हुए थे उनकी किशोर अवस्था थी वे गोप के वेश में पधारे थे कभी गोप सुंदरी राधा के रूप में भी उनके दर्शन हुआ करते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया था मुने भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म है वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं उस समय ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि उनके स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे सदा निर्लिप्त सबके साक्षी निर्गुण प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मुस्कान से भरा था विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की लीलापूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्थिति की थी